ओम। भद्रं भद्रंकर्णी श्रृणुयाम देवा भद्रं पसे भद्रम पशेम्शज्रा स्थिर भिर व्यसेमदेव ही तंजदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नाक्षो अने नो बृहस्पतिर्दु ॐ शाशाशा शंकर शंकराचार्य केशवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुनः गुररात्मे मूर्तिभागिने यो द व्यादेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शांति शाति आ कार्यालय में ड्रावर में होगा अथर्वेदी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 कि नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है और उसी में प्राणादि षोड़श कलाएं आरोपित हैं ऐसा यस्मिन येता प्रभश कला प्रभवंती इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया है तो इसमें कलाएं तो हैं ज्ञेय और ज्ञान है उनका उसे माना जा रहा है वेदांत के द्वारा आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति के आधार पर तो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को यदि मानेंगे कलाओं के अधिष्ठानुभूत स्वरूप को नित्य ज्ञान स्वरूप मानेंगे तो जो आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं अपितु ज्ञान का आश्रय रूप द्रव्यात्मक मानते हैं उनका मत अवैधिक सिद्ध हो जाएगा नेता प्रभुवंती यह वेदवाक्य यदि नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा प्राणादि षोड़श कलाओं के अध्यारोप का अधिष्ठान है ये बताने वाला होगा तो आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है अपितु ज्ञान रूपी गुण का समवाय संबंध से आश्रय है ऐसा मानने वाले तार्किकों का मत और आत्मा क्षणिक विज्ञानात्मक हैं ऐसा मानने वाले विज्ञानवादी का मत तथा आत्मा चैतन्य विशिष्ट देह हैं नित्य ज्ञान नहीं ऐसा मानने वाले चार का मत उच्छिन्न हो जाएगा इसलिए वे पूर्व पक्षी बनकर के सामने आए और सर्वम शून्यम मानने वाले शून्यवादी का मत भी नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को मानने पर सुसुप्ति में तथा मुक्ति में वो नित्य ज्ञान रूप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो शून्यवाद का भी उच्छेद होने की आपत्ति आएगी तो ये सब उपस्थित हुए तो उनका खंडन करने के लिए भाष्कर भाष्कर भगवान ने ये बताया कि ये जो वो पूर्व पक्षी पहले उपस्थित होकर के कहने लगी कि सुसुप्ते आदर्शनाशून्यवादी ज्ञान श्या सुसुप्ते अभाव ज्ञेवत ज्ञान स्वरूप व्यभिचार तो जैसे ज्ञे का अभाव होता है सुसुप्ति में ऐसे ज्ञान का भी अभाव होता है इसलिए सुसुप्ति में दोनों का भी व्यभिचार यानी अभाव है ऐसा यदि शून्यवादी कहेंगे का मतलब ज्ञान को अनित्य स्वीकार करेंगे तो ज्ञान अनित्य होगा तो ज्ञान स्वरूप आत्मा भी अनित्य हो जाएगा <coughs> मात्र जागृत में ही ज्ञ के तरह ज्ञान रहेगा और सुसुक्ति में उसका अभाव होगा तो उनके इस मत का निराकरण भाष्यकार भगवान ने दो विकल्प करके करना प्रारंभ किया पहला विकल्प तो है कि सुसुप्ति के समय आप ज्ञान का अभाव मानना चाहते हो वह ज्ञानाभाव साधक हेतु कौन है जिस हेतु से सुसुप्ति में ज्ञान का अभाव सिद्ध करना चाहते हो क्या भाव होने से ज्ञानाभाव मानना चाहते हो या सुसुप्ति में ज्ञान का आदर्शन होने के कारण सुसुप्ति में ज्ञानाभाव मानना चाहते हो इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प जो है गेया भावे ज्ञानाभाव इसका भी निराकरण करने के लिए अवांतर दो विकल्प हुए तो व्यंग्य के अभाव से व्यंगक का अभाव ये जो नियम है और इसमें व्यंग्य माना जाएगा यानी प्रकाश्य माना जाएगा दृश्य माना जाएगा गेय को और उसका अभाव होने से उसके अभिव्यंजक ज्ञान का अभाव ऐसा सुश्रुति में मानना चाहते हो गेया भाव यानी ज्ञाना भाव कह करके व्यंजा व्यंजका भाव इस नियम के आधार पर अथवा ज्ञान और ज्ञ का अभेद होने से जब सुसुप्ति में ज्ञ का अभाव होगा तो तद अभिन्न ज्ञान का भी अभाव ऐसा मानना चाहते हो उनमें से व्यंग्याभाव व्यंग्य का भाव इस नियम के आधार पर गेया भाव से ज्ञाना भाव हम सिद्ध करना चाहते हैं ये जो प्रथम विकल्प था उसका निषेध तो किया गया छियासी नंबर पृष्ठ में न गेया भाव भाषक से इत्यादि से और इसको दिखाने के लिए उदाहरण बताया गया आलोक का व्यंग्या भाव होने से व्यंग्य का भाव सिद्ध नहीं होता इसे आलोक दृष्टांत से समझाया जैसे आलोक के व्यंग्य यानी प्रकाश घट आदि का अभाव होने पर भी प्रकाश बना रहता है उसका अभाव अनुमेय नहीं है अपितु तो आलोक जो है प्रत्यक्ष हैं इसलिए भाव से व्यंजका भाव का यानी आलोका भाव का निश्चय नहीं किया जा सकता अनुमान नहीं किया जा सकता तो व्यंग्याभावे न व्यंज का भाव यह सिद्ध करने के लिए एक दूसरा दृष्टांत भी बताया गया अंधकार में चक्षु का चक्षु विद्यमान होने पर भी व्यंजक रूप चक्षु के विद्यमान होने पर भी अंधकार में रूप की अनुपलब्धि जो होती हैं वह अनुपलब्धि ने रूपात्मक व्यंग्य का ज्ञानाभाव हुआ तो ज्ञानाभाव होने से चक्षु का अभाव सिद्ध होता है ऐसा नहीं है कोई भी जो बौद्ध है वैनाशिक शब्दित यह अंधकार में रूप की अनुपलब्धि के कारण ज्ञान चक्षु के अभाव का निश्चय निश्चयात्मक अनुमान नहीं कर सकते फिर वैनाशिकों ने एक शंका की याने बौद्धों ने कि वैनाशिको ज्ञानाभवम ज्ञानाभाव इति चेत इससे और ये इस आधार पर कि वैनाशिक मत में ज्ञेय और ज्ञान इन दोनों का अभेद होने से ये जो आ, आलोक है गेय कोटि में आता है इसलिए वह विज्ञान से अलग नहीं होगा अपितु आलय विज्ञान रूप जो आत्मा उससे अभिन्न होगा योगाचार ने ये कहा कि आलय विज्ञान रूप आत्मा ही प्रवृत्ति विज्ञान रूप जो गेय है उस रूप से भ्रांति से भासता है उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है तो इसलिए ये जो दो दृष्टांत बताए गए थे आलोक और अंधकार ये दोनों गेय कोटि के होने से ज्ञान से अभिन्न है अतः गेयभाव होने से ज्ञाना भाव सिद्ध होगा उन्हें व्यभिचार स्थल के रूप में नहीं बताया जा सकता क्योंकि वे भी ज्ञान रूप ही है विज्ञान रूप ही है तो इसलिए भाव होने से ज्ञान का अभाव स्वीकार करते हैं उनके अंदर गेयत्व होने से सुसुप्ति में ये जो गेय रूप आलोक है और ज्ञे रूप अंधकार है इन दोनों का भी सुसुप्ति में हो गया अभाव तो उनसे अभिन्न जो उनका ज्ञान है उसका भी अभेद हो जाएगा क्या ना उसका भी अभाव हो जाएगा इसलिए भावे, ज्ञाना भाव ये जो कल्पना है यानी अनुमान है वह बौद्धों का सुनिश्चित हैं इस प्रकार की शंका यदि बौद्ध करते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा कि ये न तद अभावं तस्य अभाव केन कल्पयत तक तो आप ये कहते हो कि गेया भाव सुसुप्ति में होने से ज्ञानाभाव होगा तो ये जो सुसुप्ति में ज्ञानाभाव सिद्ध करने के लिए जा रहे हो गेया भाव दिखा करके तो गेया भाव ज्ञात होकर के ज्ञानाभाव को सिद्ध करेगा या अज्ञान अवस्था में ही सिद्ध करेगा बिना ज्ञात हुए ही ज्ञामान धूम जैसे अग्नि का निश्चायक होता है पर्वत में खूब अग्नि जल रहा हो धुआं भी निकल रहा हो लेकिन पर्वत से बहुत दूर जो है जिसे पर्वत में धुआं दिख नहीं रहा है उसे पर्वत में उस अज्ञात धूम से वन्नी का अनुमान थोड़ी होगा धूम रूपी हेतु दिखे यानी ज्ञायमान हो उस समय वह अपने व्यापक अग्नि का अनुमापक होता है कल्पक होता है तो यह माना जाता है ग्यायमान धूम जैसे वन्नी का कल्पक है अनुमान में हित बन जाता है निश्चय का। ऐसे सुसुप्ति में जो गेया भाव है सुसुप्ति में गेया भाव ज्ञाना भाव का निश्चायक कह रहे हो तो वह ज्ञात होकर के ग्यायमान बनकर के ज्ञाना भाव का निश्चायक बनेगा जैसे ग्यायमान धूम वन्नी का निश्चायक बनता है तो सुसुप्ति में ज्ञे का ज्ञान तो नहीं ज्ञाभाव का ज्ञान मानना पड़ेगा उसमें ग्यायमान लाने के लिए ज्ञ मानत्व का अर्थ ही होता है ज्ञान विषयत्व तो ज्ञान विषयत्व उनमें लाने के लिए गेया भाव में तो उसका ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा गेया भाव का तो गेया भाव का ज्ञान स्वीकार करोगे यदि तो सुसुप्ति के समय ज्ञानाभाव का निश्चायक जो गेया भाव का ज्ञान है वो तो रहेगा गेय भाव का ज्ञान तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा और वही फिर ज्ञान रहा तो स्वरूपे ज्ञान का अभाव तो नहीं हुआ यह है कि भावात्मक ज्ञ का ज्ञान नहीं रहा लेकिन भावात्मक ज्ञान गे, के गेय मात्र के अभाव का ज्ञान तो रहा वो जो अभाव का ज्ञान है वो भी ज्ञान है इसलिए सुसुप्ति में ज्ञान मात्र का अभाव नहीं है भावात्मक ज्ञेय का ज्ञान भले ही न हो अभावात्मक ज्ञेय का उस समय ज्ञान है इसलिए यहाँ पर कहा कि ये न तद अभावं अभाव कल्पयत तस्य के न कल्पयते तो जिस ज्ञेय अभाव के ज्ञान से ये न का अर्थ है तद अभाव यानि ज्ञाना भावम कल्पयत ज्ञाना भाव की कल्पना वैनाशिक करना चाहते हैं सुसुप्ति में तस्य अभाव इसमें तस्य का अर्थ है गेया भाव के ज्ञान का अभाव तस्य शब्द से तो लेना गेया भाव का ज्ञान और उस गेया भाव के ज्ञान का अभाव आप केन न तो आप किस उस गेया भाव के ज्ञान के अभाव की कल्पना किस हेतु से करोगे का मतलब कोई हेतु नहीं है आपके पास तो गेया भाव का ज्ञान मानना पड़ेगा और वही फिर ज्ञान है तो सुसुप्ति में भी ज्ञान रहा ज्ञान मात्र का अभाव नहीं हुआ इस प्रकार ये जो प्रथम विकल्प किया था यहाँ पर एवं अभी ज्ञाना भाव कल्पक से गेया ज्ञानम अंगी क्रियते नवा इनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ द्वितीय विकल्प है सुसुप्ति में अज्ञात गेया भाव ही ज्ञानाभाव का साधक होगा गेया भाव का ज्ञान नहीं मानेंगे ऐसा यदि ये, ये लोग कहते हैं वे नासिको तो उसका भी निराकरण किया जा रहा है तद से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार न द्वितीय इह द्वितीय यानि ज्ञेभाव से ज्ञानम न अंगी ये द्वितीय विकल्प और इस द्वितीय विकल्प का निराकरण करते हैं तद, तद, तो तद, इसमें तद अभाव अनुपपत्ते तो तदय इसमें तदभाव शब्द का अर्थ है जेया भाव जो सुसूपति में है जागृत में भाषने वाले घटादि समस्त ज्ञे वस्तु का अभाव वो तद अभाव है जो सुसुप्ति में है वह स्वयं भी रूप होने से वो ज्ञेभाव को ज्ञान तो नहीं मानोगे आप तो दो ही पदार्थ होते हैं या तो ज्ञान या तो गेय तो सुसुप्ति में जो गेय मात्र का अभाव है वह गेय मात्र का अभाव ज्ञान रूप है या गेयर रूप है तो ज्ञान रूप मानोगे तब भी वो अभाव ही स्वयं फिर ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान रूप नहीं मानोगे आप और तो मानना पड़ेगा गेय रूप तो गेयर रूप मानोगे गेय मात्र के अभाव को भी तो फिर उसमें ज्ञेयत्व की सिद्धि के लिए ज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ेगा बिना ज्ञान के ज्ञेयत्व तो नहीं होता इसलिए लिखते हैं कि तद अभावस्यापि ज्ञेयवात् ज्ञानाभावे तद अनुपपत्ते तो गेया भाव भी रूप होने से सुसुप्ति में यदि ज्ञान का अभाव होगा तो फिर मात्र के अभाव में तद अनुपत्या ने गेयत्व की उपपत्ति नहीं हो पाएगी गेय नहीं हो पाएगा थोड़ी टीका है तद अभाव्याय ज्ञानाभावे तदनुपत्ति इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार ज्ञे भाव्यापी का अर्थ कर दिया अज्ञातस्य ज्ञानाभाव कल्पकत्व ज्ञाभाव कल्पकअसंभवात्वश्य जेयत्वात् तो जो ज्ञे भाव है वह अज्ञात रह करके अज्ञायमान भाव ज्ञानाभाव का कल्पक नहीं हो सकता अनुमापक नहीं हो सकता इसलिए गेया भाव में जरूर ज्ञेत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा और गेयत्व तो यदि स्वीकार करते हैं तो फिर गेयत्व तो की सिद्धि के लिए ज्ञान भी मानना पड़ेगा इसलिए कहते हैं असंभवात् अवश्यम गेयता तज ज्ञानाभावे तो उस गेया भाव का ज्ञान न होने पर तज ज्ञाना भावे में तत्शब्द का अर्थ है ज्ञेभाव और जेया भाव के ज्ञान का अभाव मानेंगे यदि ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे तो तद गेया भाव में ज्ञेय सिद्ध नहीं हो पाएगा ये कहो या वो जो कल्पना है भाव से ज्ञाना भाव की कल्पना उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी इसलिए तद अनुपत्य का अर्थ करते हैं कल्पना अनुपत् क्यों तो कहते इसलिए कि ज्ञान अनंगीकार पक्ष इति अनुपत् ज्ञान अंगीकार पक्षो अनंगीकार पक्षों न युक्त इत्यर्थ सुसुप्ति में गेया भाव का ज्ञान नहीं होता है ये जो पक्ष है वो है ज्ञान अनंगीकार पक्ष यह युक्तयुक्त युक्त नहीं है इसलिए कि गेया भाव अज्ञा मान रह करके ज्ञानाभाव का निश्चायक नहीं हो सकता और उसे गया भाव को यदि ज्ञाना भाव का निश्चाय मानना है तो उसका ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा और ज्ञान मानेंगे यदि सुसुप्ति में गया भाव का तो सुसुप्ति में ज्ञान का अभाव होता है ये पक्ष जो हैं उसकी सिद्धि नहीं होगी तो इस प्रकार ये जो शुरू में दो विकल्प किए थे ज्ञेभावे न ज्ञाना भाव एक विकल्प और दूसरा ज्ञानस्य से आदर्शनात्वा ज्ञानाभाव हा ज्ञानस्य से आदर्शनात्वा ज्ञाना भाव और इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प में भी और दो विकल्प किए थे एक व्यंग्या्यावे न भाव इस नियम के आधार पर ज्ञाया भाव होने से ज्ञानाभाव भाव ये प्रथम विकल्प और द्वितीय विकल्प था तयो तयोक्यात एकाभावे इतरा भाव तो इन प्रथम विकल्प में किए गए जो दो विकल्प हैं इनमें से प्रथम विकल्प का मात्र अभी तक निराकरण हुआ और प्रथम विकल्प का निराकरण करते समय भी और दो विकल्प किए गए थे सुसुप्ति में ज्ञानाभाव के कल्पक गेया भाव का ज्ञान स्वीकार किया जाता है कि नहीं किया जाता ये दो विकल्प ये व्यंजकाभावत् व्यंग्या्यावात्त भाव इसी पक्ष का निराकरण करने के लिए दो विकल्प किए थे और इन दोनों विकल्पों का निराकरण हुआ अब जो द्वितीय विकल्प है तयो आख्यात एकाभावे इतरा इसका, इस इसकी शंका करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि आद्य कोटौ द्वितीय कल्पम शंकते इति। आद्यकोटि कौन सी हैं ये ज्ञेय व्यंग्यवाद तदभात व्यंगका इति वा उत तय ऐक्या इतरा भाव वा ये प्रथम कोटि में किए गए दो विकल्प हैं उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ अब जो द्वितीय है विकल्प द्वितीय विकल्प है तयो अक्यात एकाभावे भावे इतरा भाव इस द्वितीय कल्प का निराकरण करते हैं तो आद्य कोटि से लेना ज्ञे भावे न ज्ञाना भाव ये जो प्रथम कोटि और इस प्रथम कोटि में किए गए जो दो विकल्प हैं उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण यहां तक के ग्रंथ से हो गया तद अभावस्यापि ज्ञेयवाद ज्ञानाभावे तद अनुपपत्ते यहां तक का ग्रंथ है प्रथम कोटि का निराकरण करने वाला कहां से शुरू हुआ था प्रथम कोटि का निराकरण सुसुप्ते अदर्शनात ज्ञान ये तो शंका थी और न गेया भाष गेया भाषक ज्ञानस्य आलोकवत यहाँ से आद्यकोटि का निराकरण था आद्यकोटि में जो प्रथम कल्प है उसका निराकरण करना प्रारंभ किया था व्यंग्या्यावात्त व्यंजकाभाव व्यंग्या इस नियम के आधार पर ज्ञेया भाव से ज्ञानाभाव की ज्ञानाभाव मानना जो चाहते थे पूर्वपक्षी पूर्वपक्षी कौन आपके वैनाशिक बौद्ध उनका निराकरण हुआ गे, न ज्ञेभाषक ज्ञान ज्ञानस्य आलोकवत से लेकर के तद अभावस्यापि ज्ञेयवाद ज्ञानाभावे तदनुपत्ति यहाँ तक के ग्रंथ से प्रथम कोटि का प्रथम कोटिस्थ प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ अब प्रथम कोटि में जो द्वितीय विकल्प है उसकी शंका वैनाशिक मत के वैनाशिक के द्वारा करा करके फिर उसका निराकरण आ रहा है इसलिए लिखे कि आद्य कोट द्वितीय कल्पम शंकते तो प्रथम कोटि में दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प का निराकरण होने के बाद द्वितीय विकल्प की शंका वैनाशिक करते हैं व्यंग्याभावे न्यंग्य का भाव यदि सिद्ध नहीं होता है तो कोई बात नहीं किंतु ये तो सिद्ध हो सकता है क्या कि तयो तयोक्यातरा भाव इसकी शंका की जा रही है कि ज्ञानस्य ज्ञानस्यतिरिक्तवात् ज्ञेभाव ज्ञाभाव चेत ये द्वितीय कल्पकी शंका है कि ज्ञान ज्ञेय से अव्यति होने से अभिन्न होने से तो ज्ञे भावे ज्ञान और ज्ञे का ऐक्य है और ज्ञे का अभाव हुआ तो फिर उससे अभिन्न ज्ञान का भी अभाव सुसुप्ति में मानेंगे ऐसा यदि वैनाशिक कहना चाहेंगे तो सिद्धांति न इत्यादि से इसका निराकरण करते हैं तो न इत्यादि से निराकरण किया जा रहा है यहां जो ज्ञानस्य से ज्ञ अव्यतिरिक्तवात तो ये जो लिखा न टीका में क्या इति प्रतीक शंकते के बाद में वो तो यहां से है ना ज्ञानस्य से ज्ञे अव्यतिरिक्तव तो एक ज्ञानस्य पद छूट गया है पूरा आद्यकोटो द्वितीय कल्पम शंकते ज्ञानस्य से ऐसा होना चाहिए तो ज्ञानस्य से ऐसा प्रतीक है का अर्थ निकलेगा ज्ञान ज्ञे से अव्यतिरिक्त होने से गेय का अभाव होने पर उससे अभिन्न ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा इस प्रकार की शंका यदि करते हैं वैनाशिक तो इसका निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं न अभावश्यापी गेय तोभ्युपगमात इत्यादि जो वाक्य हैं इसका अवतरण टीका में है इसे देखिए अवतरण को ज्ञान से इस प्रतीक के बाद में वैनाशिक मतेपि अभावस्य बुद्धि बोध्यम त्रयात मेय्भ्युपगम बुद्धिबोध्य इति प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध आकाशरूप त्रय निरोध शब्दितस्य अभिन्नस्य तिर क्षणिकीकारेण तदिन्न ज्ञान से सुषुप्ते सात वो इतना पूरा अवतरण है ये कह रहे हैं कि वैनाशिक मते तो वैनाशिक यानी बौद्ध बौद्धों के मत में अभावस्य तो अभावगमात वैनाशिक अभाव को भी गेय रूप मानते हैं तो अभाव गेय होने से वैनाशिकों के द्वारा अभाव को गेयर रूप स्वीकार किए जाने से कहा वो? कौन सा वाक्य है बौद्धों का जिसमें वे अभाव को गेयर रूप मान रहे हो मान रहे हैं ऐसा कोई उनका वाक्य बताना पड़ेगा ना ये नहीं कि वो उपस्थित नहीं है तो उनको जो अभिष्ट नहीं है वो भी वो ऐसा मानते हैं ऐसा उन पर आरोप किया जा इसके लिए उनका कोई ना कोई वाक्य भी बताना पड़ेगा न कि इस वाक्य से ये निश्चित होता है कि बौद्ध अभाव को गैरूप मानते हैं ऐसा कोई उनका वाक्य बताना पड़ेगा तो उनका ये वाक्य टीकाकार ने बताया बुद्धि बोध्यम त्रयात अन्यत क्षणिकं च तत् ये वाक्य है टीकाकार ने नहीं लिखा है बौद्धों का वाक्य है बौद्ध ग्रंथ में है वहाँ से यहाँ पर उद्धृत किया है तो इति यानी इस वाक्य से बौद्ध अभाव को ज्ञेय स्वीकार करते हैं तो बुद्धि बुद्धिबोध्यम त्रयात अन्य संस्कृत क्षणिक यानी इति अने वाक्यन अभाव ज्ञेयभ्युपगमान तो ऐसा अन्व करिए बौद्धों ने इस वाक्य के द्वारा अभाव को भी गेयरूप स्वीकार किया है तो बौद्धों के इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं उक्तार्थे अर्थे वैनाशिक वाक्यम प्रमाणयती उक्त अर्थ अभाव को वैनाशिक गेय रूप स्वीकार करते हैं ये उक्त अर्थ हैं और इस अर्थ में वैनाशिक वाक्य को प्रमाण के रूप से टीकाकार बताते हैं बुद्धिबोध्यम इत्यादि से तो बुद्धिबोध्यम इत्यादि वाक्य हैं वैनाशिकों का और इस वाक्य से उन्होंने गेयत्व तो स्वीकार किया है अभाव में ये कह रहे हैं इस वाक्य का अर्थ बताते हैं इस वाक्य में जो एक संस्कृतम पद आया वो तो संस्कृतम पद का अर्थ संस्कृत भाषा नहीं या संस्कार संपन्न ये अर्थ नहीं अभी तो संस्कृतम शब्द का अर्थ है उत्पाद्यम ये लिखते हैं टीकाकार कि संस्कृतम यानी उत्पाद्यम संस्कृतम ये पद बौद्ध दर्शन में पारिभाषिक है उत्पाद्य वस्तु के लिए उत्पाद्य यानी जिसको कार्य उत्पन्न किया जाता है जिसको जिसकी उत्पत्ति होती है उसको उत्पाद्य कह रहे हैं तो संस्कृतम शब्द पारिभाषिक है उत्पाद्य वस्तु के लिए और बुद्धिबोध्यम शब्द का अर्थ करते हैं प्रमेय मात्र बुद्धिबोध्यम शब्द का अर्थ है प्रमेय कौन सा प्रमेय तो कहते त्रयात मूल में है ना तो त्रयात अन्यत तो त्रय शब्द का तो अर्थ होता है तीन का समूह और उन तीन के समूह से अन्यत यानि अतिरिक्त जो बुद्धि बोध्य है यानी प्रमेय है वह उत्पाद्य है और क्षणिक है यह अर्थ निकलता है तो वे तीन कौन हैं? तो तीन को तो आगे बताया जाएगा तो त्रयात और कार्य करते तुच्छ रूपा त्रयात यानि तुच्छ रूप तीन वस्तुएं उन्होंने स्वीकार की है वे तीन वस्तुएं हैं तुच्छ रूप एक प्रतिसंख्या दूसरा अप्रतिसंख्या निरोध, और तीसरा आकाश इन तीन पदार्थों को यहाँ बुद्ध बौद्धों के ग्रंथ में आए हुए इस वाक्यस्थ त्रय शब्द से लेना ये जो तीन हैं प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश इन तीनों से अतिरिक्त जो भी प्रमेय है बुद्धि बुद्धिबोध्य प्रमेय वह उत्पाद्य है यानी उत्पन्न होता है और क्षणिकम का अर्थ है एक क्षण रहता है एक प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण रहा तृतीय क्षण में नष्ट हुआ ऐसा है इसलिए क्षणिक है तो इन तीन प्रतिसंख्या अप्रति संख्या निरोध और आकाश से अतिरिक्त बाकी जितना भी बुद्धि बोध्य है यानी प्रमेय है वह उत्पाद्य है क्षणिक है का मतलब अनित्य है ये मान रहे हैं और ये जो त्रय है त्रय शब्दित तुच्छ रूप ये तीन प्रतिसंख्या निरोध अप्रति संख्या निरोध और आकाश ये बुद्धि बुद्धिबोध्य तो है लेकिन उत्पाद्य नहीं है और क्षणिक नहीं है इनसे अलग जो बुद्धि बोध्य हैं वह उत्पाद्य है और क्षणिक है यह अर्थ निकलेगा और ये दोनों जो हैं ये तीनों यह बुद्धि बोध्य तो है जरूर किंतु उत्पाद्य नहीं है संस्कृत नहीं है का और क्षणिक नहीं है लेकिन बुद्धि बोध्य है यह अर्थ निकलेगा तो टीका में फिर ये जो बताया गया है आगे जो वाक्य हैं इति के बाद में प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध आकाश रूप त्रय व्यतिरिक्तव इसमें ये प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश ये तीन हैं तुच्छ रूप पदार्थ त्रय पदार्थ इसमें प्रतिसंख्या निरोध किसको कहा जाएगा अप्रति संख्या निरोध किसको कहा जाएगा इसे टीकाकार कह रहे हैं चार नंबर में टिप्पणी कि त्रयम आह प्रति इत्यादि ना जिन तीन से अतिरिक्त प्रमेयों को उत्पाद्य तथा क्षणिक मान रहे हैं उन तीनों को बताया जा रहा है प्रतिसंख्या इत्यादि से तत्र और प्रतिसंख्या निरोध का अर्थ क्या निकलेगा तो प्रतिसंख्या निरोध शब्द का अर्थ है ज्ञान बुझ करके किया गया नाश बुद्धिपूर्वक नाश ओ प्रति संख्या निरोध कहलाता है स्वाभाविक नाश अप्रति संख्या निरोध कहलाता है अप्रतिसंख्यारोध कहलाता है स्वाभाविक नाश और बुद्धिपूर्वक किया गया जो नाश है वह कहलाता है प्रतिसंख्या निरोध ये कह रहे हैं कि तत् बुद्धिपूर्वको नाश प्रतिसंख्या निरोध बुद्धिपूर्वक यानी जान बुझ करके किया गया जो नाश है वो है प्रतिसंख्या और स्वरस भंगुराणाम स्तंभादीनाम स्वतो नाशो, अप्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध शब्द का अर्थ स्वाभाविक नाश जो क्षण भंगुर पदार्थ हैं स्तंभादि उनका जो स्वाभाविक नाश है उसे कहा गया अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश क्या है तो आकाश का अर्थ करते हैं आवरणा भावस्य आकाश हम आकाश है आवरण का अभाव और आवरण है अवरोधक कहीं अवरोधक यदि नहीं है तो माना जाता आकाशा। आकाश आकाश कोई भावात्मक पदार्थ नहीं अभावात्मक पदार्थ है कहीं दीवार है तो माना जाता है वहां पर आप बैठ नहीं सकते जा नहीं सकते वह आवरण है तुम्हारा आकाश नहीं है आकाश का विरोधी आवरण है और उस आवरण का अभाव आकाश होगा तो ये तीनों अभाव हैं और ये तीनों अभाव माने जाते हैं नित्य और ये गेय तो है लेकिन संस्कृत क्षणिक गेय नहीं है उत्पाद्य नहीं है संस्कृत नहीं का अर्थ और क्षणिक नहीं है का अर्थ है नित्य है तो ये तीनों जो अभाव है प्रतिसंख्याध शब्दित अप्रति संख्या से बताया गया तथा आकाश शब्द से बताया गया जो अभाव यह तीनों भी इन तीनों प्रकार के अभावों को प्रमेय तो मानते हैं किंतु यह प्रमेय संस्कृत एवं क्षणिक नहीं है और इन तीन अभावात्मक प्रमेयों प्रमे से अतिरिक्त जितने भी प्रमेय हैं घटा घटादि बुद्धिबोध्य पदार्थ यानी प्रमेय रूप पदार्थ वे उत्पाद्य है क्षणिक है ऐसा उन्होंने बुद्धि बुद्धिबोध्य शब्दों के दो विभाग किए हैं दो विभाग बताए हैं तो इसलिए इस वाक्य से एक प्रकार से वैनाशिकों ने जो प्रतिसंख्याख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध और आकाश शब्द से कहा गया अभाव है तीन प्रकार का इसमें स्वीकार किया है यानी बुद्धिबोध्य तो ये लिखा ना कि वैनाशिक मतेपि अभावस्य से ज्ञेत् अभ्युपगम वैनाशिकों ने अभाव को रूप माना है इस वाक्य से वो वाक्य है बुद्धिबोध्यम त्रयात अन्य संस्कृत इति प्रति, निरोध, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध आकाश रूप त्रय व्यतिरिक्त सेवक क्षणिकव निरोध शब्दित अभाव नित्य अंगीकारण तो निरोध शब्दित जो अभाव है उसे एक प्रकार से ये कहा गया कि नित्य है वो क्षणिक नहीं है का अर्थ है नित्य है इससे अतिरिक्त जो प्रमेय है वो क्षणिक है और ये अभाव प्रमेय तो है लेकिन क्षणिक नहीं है का है नित्य है तो नित्यत्व अंगीकार तद अभिन्नस्य तो तद अभिन्न यानि नित्य जो अभाव रूप प्रमेय है उस अभाव रूप प्रमेय से अभिन्न जो ज्ञान होगा क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय का मान लेते हैं ये लोग अभेद द्वितीय विकल्प चल रहा है ना ज्ञान ज्ञेय ज्ञ ज्ञेयाभावे ज्ञाभावे ज्ञानाभाव ये कहना चाह रहे हैं तो ज्ञेय से ज्ञान अभिन्न होने से जब ज्ञेय का अभाव होगा तो ज्ञान का भी अभाव होगा ये कह रहे हैं तो ये तब हो सकता है सुसुप्ति में ज्ञान का अभाव ज्ञाभाव होने से ज्ञेय मात्र को यदि क्षणिक मान ले अनित्य मान ले लेकिन सभी ज्ञे इनके यहाँ अनित्य नहीं है रूप गेय नित्य है वो उत्पाद्य भी नहीं क्षणिक भी नहीं का मतलब नित्य है और अभाव तो भावात्मक ज्ञ ही अनित्य हैं तो सुसुप्ति में जो अभाव अनित्य ज्ञ होगा उसका तो अभाव हो जाएगा इसलिए उस अनित्य ज्ञ से अभिन्न ज्ञान का तो माना जा सकता है ज्ञाभाव से अभाव किंतु जो अभाव है प्रति संख्या निरोध अप्रति निरोध और आकाश रूप जो अभावत्रय हैं, ये तो नित्य हैं, गेय रूप है तो उससे भी तो अभिन्न ज्ञान रहेगा उस अभाव रूप नित्य ग्येय से भी ज्ञान का अव्यतिरेक यानी अभेद रहेगा अभेद रहेगा तो वो नित्य ग्य रूप अभाव विद्यमान होने से उससे अभिन्न जो ज्ञान है वो भी सुसुप्ति में रहेगा वो सुसुप्ति में रहेगा तो ज्ञानाभाव भाव सुसुप्ति में कहाँ सिद्ध हो रहा अनित्य भावात्मक ज्ञेय का भले ही अभाव होने से उस ज्ञेय को विषय करने वाले ज्ञान का अभाव लेकिन स्वरूप अभाव ज्ञान का नहीं होगा ज्ञानत्वन रूपेण ज्ञान तो अभाव से अभिन्न जो ज्ञान है अभावात्मक ज्ञ से अभिन्न जो ज्ञान है वो रहेगा इसलिए सुसुप्ति में ज्ञाभाव ज्ञानाभाव ये सिद्ध नहीं होगा ये कहने जा रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि आ, निरोध शब्दितस्य अभावस्य अभाव से नित्येण तद अभिन्नस्य से तद अभिन्न में तत्का अर्थ है वही नित्य ज्ञेय रूप जो अभाव है उस अभाव से अभिन्न जो ज्ञान है वह सुसुप्ति में उस ज्ञान का सत्व नित्यत्व प्राप्तम, उसका अस्तित्व और नित्यत्व प्राप्त हुआ इस अभिप्राय से ये द्वितीय प्रथम कोटिस्थ द्वितीय विकल्प का निराकरण भषकर भगवान कर रहे हैं न अभावश्यापी इत्यादि से इसलिए में लिखा टीका कारणे इत्याह निव प्राप्त इहभाष्यको देखिए न अभावस्यापि अेय्भ्युपगमान अोपेय गे, जेयपगम्य वैनाशिक तद्यतिरंचे अच्छा तो न तो अेयत्भ्युपगम अेयो अभ्युपगम्यतेतक हाँ, वैनाशिक और तो ये यदि सिद्धांति कहते हैं कि न यानि गेया भावे न ज्ञानाभाव इसलिए हम मान रहे हैं कि गेय का अभाव सुसुप्ति में होने से ज्ञाना भाव है दोनों का अभेद होने से गेय का अभाव हो जाए तो उससे अभिन्न ज्ञान का भी अभाव होगा ऐसा यदि वैनाशिक कहते हैं तो कहते हैं न ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभावस्यापि गेयत्व तो अभ्युपगमात वैनाशिकों ने अभाव को भी रूप स्वीकार किया है वैनाशिक अभावस्यापि गेयत्व तो अभ्युपगमांत ये लगाना ये एक सूत्रात्मक पहले वाक्य है अभावस्यापि अभाव्यापी गेयत्वअभ्युपगमांत तो ये सूत्र रूप समाधान है और इसी का स्पष्टीकरण है आभावोपि ज्ञ अभ्युपगम्य ते वैनाशिक तो वैनाशिकों के द्वारा यानी बौद्धों के द्वारा अभाव को भी ज्ञे रूप स्वीकार किया जाता है और नित्य स्वीकार किया जाता है अभाव यानि तीनों जो अभाव बताए है प्रतिसंख्या निरोध अप्रति निरोध और आकाश इन तीनों को यहाँ अभाव शब्द से लेना और इन तीनों को बौद्ध लोग मानते हैं ज्ञेय और नित्य तद अव्यति चेत ज्ञानम नित्य कल्पित स्यात् ये कहते हैं कि तद अव्यतिरिक्त चेत ज्ञानम यदि ज्ञान वैनाशिकों का ये जो नित्य ज्ञेयरूप अभाव है उससे अभिन्न हैं यदि ज्ञान तो फिर ज्ञान नित्यम कल्पित सत तो वैनाशिकों ने मानना पड़ेगा वैनाशिकों को भी ज्ञान भी नित्य ज्ञेय रूप अभाव से अभिन्न ज्ञान नित्य है और नित्य है तो फिर उसका सुसुप्ति में अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा एक और है। नित्य, नित्यम कल्पितम सियात ज्ञान को नित्य मानना पड़ेगा वैनाशिकों को तो सियात यहाँ पर वाक्य पूरा है आगे है तद अभाव ज्ञानात्मकवात अभावत्व वांग मात्रम एव इत्यादि जो वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तदाभावस्य इत्यादि से तदाभावस्य इत्यादि वाक्य का अवतरण टीका में आ रहा है ज्ञानस्य अभाव अभिन्नत्वेन अभावत्व एवं सियात न तो भावत्व सत्व नित्यत्व इत्यादि से वो अवतरण लिख रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओ भद्रंकर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पशेम्श्रा स्थिर जदायुः गुशस्तनूसेमदेवितुस्व इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्तिनस्तार्क्षने स्वस्ति बृहस्पतिदा ओ शातिशाशा शंकर शंकरचार्य शंकराचार्यं बादरायण सूत्र भाष्य